तद् वस्तुत वाच्यज्य प्रत्यक्ष चैतन्यों पदेन लक्ष्य वस्तु जो जीव है वो है है जो था था है, वो चे श्लोक में कहा गया है कि 45 में में बारह अभी कहते हैं वस्तुतः जो जीव है वो सत्याध्यात्मक है है। है पर नहीं हो रहा विशिष्ट जो वाच्य है विशिष्ट वाच्य कितने है दो है कि धूम पद का वाच्य हो गया कहते विशिष्ट हो वाच्य हो परिज्य प्रत्येक चैतन्य मात्र पदे नक्षिष्ट अंश तो छोड़ देंगे विशिष्ट अंश तो छोड़ देंगे अर्थात विशेष अंश को छोड़ देंगे छोड़ देने से विशेष अंश रह जाएगा तो विशेष अंश हो गया दो पद में प्रत्येक चैतन्य मात्र पद तत्पदय अद्वितीय चैतन्य विवक्षित हो दोनों का विशेषण हमसे छोड़ देंगे जिसमें विरोध दिखता है विरोध हमसे छोड़ देने से जो बाकी बच जाएगा वो चैतन्य ही बच जाएगा तक अनुपति ध्यान एवं संबंध और ये दोनों के चलते लक्षणा लक्षणा क्या चीज है जैसे कहते हम गंगा शब्द उच्चारण करने से उसका अर्थ हमारा बुद्धि में आएगा प्रवाह शब्द उच्चारण करने से बुद्धि में जो प्रथम अर्थ आएगा उसको का कहा तो जब हम कहते हैं कि पर्वत कितना भेज दिया तो कहते हैं पर्वत शब्द का अर्थ हमारा बुद्धि में आ गया और एक पद साथ में आ गया हम उच्चारण नहीं किए क्या क्वेश्चन तो कहिए पर्वोत्तम तो साथ में आया गया अभी ये हो गया पर्वतम शब्द का अर्थ आया पश्य शब्द उच्चारण नहीं हुआ है किंतु समझने वाला समझ गया तो वो और एक पदक आया उस पदक का अर्थ को मिलाया देखो तो पर्वतम पश्च्य कहने से पर्वत को देखो तो कहीं तो शब्द उच्चारण होते हैं कहीं नहीं होते हैं कुछ होते है कुछ नहीं होते हम बाकी उसको अध्यार कर लेते नाना उपाय से शब्द आ आने के तो तो का का ने के बाद प्रत्येक शब्द का अर्थ आएगा अर्थ का बीच में संबंध होगा होने के बाद उसको वाक्यर्थ कहा जाएगा तो नहीं तो पदार्थ और वाक्यर्थ में अंतर क्या है? पहले पद शून्य से पदार्थ आएगा पदार्थ में संबंध होगा संबंध होकर के वाक्यर्थ आएगा तभी संबंध होने का समय में कह दिया पर्वोत्तम पश्चिम दोनों पदों उच्चारण किया दोनों पद का पदार्थ आ जाएंगे आने के बाद उनके संबंध हो गया वाक्यर्थ हो गया कहीं की तो कोई कह दिया कि गंगा गंगाया गया तो, तो पदार्थ तो आ गया कि तो संबंध हो जाएगा प्रवाह में काम रहेगा नहीं इसको कहते हैं संबंध नहीं हो पाया तो संबंध और वाक्य का अर्थ भी नहीं आया क्योंकि तो संबंध ही नहीं हो पाया तो इसलिए कहते हैं कि संबंध होने से हमको रक्षण करना पड़ेगा उनको प्रतिध्यान संबंध संबंध प्रति ज्ञान दिया है ना संबंध उनको प्रति ज्ञान एवं रक्षण दक्षिणा का संबंध अतिमे हम कहते हैं गंगा या घोष कहने से गंगा में गांव नहीं हो पाएगा तो समझने ठीक है अथवा कहीं नहीं तो कन्याकुमारी में होगा इस प्रकार की हम नहीं ले पाएंगे क्यों नहीं लेंगे गंगा सब तो कहा है तो जिधर किधर नहीं ले पाएंगे गंगा शब्द के साथ जिसका संबंध है उसी स्थान पर ही लिया जा सकता है गंगा शब्द का अर्थ हो गया प्रभाव प्रवाह को कहा जाएगा का सक्यो, सक्यो का जहां रहेगा उसी को कहा जाएगा लक्ष्य होगा गंगा का प्रवाह का संबंध कन्याकुमारी में रहेगा पर्वत में नहीं रहेगा इसीलिए हम लक्ष्य करके पर्वत अथवा कन्याकुमारी में नहीं सत्य का संबंध जिसमें रहेगा उसी को तो रक्षित कर देगा तो अभी वाक्य तो कह दिया उसका अर्थ नहीं आया क्योंकि तो गंगा में प्रवाह में गांव नहीं हो पाएगा तो यहाँ क्या हुआ कहते कि ये नहीं हो पाया प्रवाह में गांव नहीं हो पाएगा अन्य दोनों पदों का नहीं हो पाएगा कहीं तो कहेंगे कि पद का अन्वय तो हो जाता है जैसे कहेंगे भोजन का अभी पंगत करना है और ये जो दंडी स्वामी लोग होते हैं तो वो लोग कहेंगे हम दूसरे के साथ बैठकर कर भोजन नहीं करेंगे हम थोड़ा तो उनके लिए कह जाएगा आप लोग अंदर आते वो बाहर बैठ जाएंगे तो जो पंगज चलाने वाला वो कह दिया कि ये ही प्रवेशी द्वितिया वो होता तो है एस टी अर्थात दंडल तो जब वो कहा कि एस ही प्रवेश तो हो सकता है कि कोई कर्मचारी आएगा सभी का हाथ से दंड ले लेगा क्योंकि निर्देश कितना हुआ है अभी दंड लेकर का अंदर में रख देगा क्योंकि नहीं कहे ना एस टी ही प्रवेश है तो कहेंगे कि अभी अन्वय हो पाएगा नहीं हो पाएगा शब्द कहा है की एस टी ही प्रवेश है एस टी शब्द का दंड अंदर कराओ अभी दंड को तो अंदर करवा पाएगा नहीं करवा पाएगा कर देगा तो अन्वय हो पाया नहीं हो पाया हो गया अन्वय का उपस्थिति हो गया अन्य अनुपत्ति नहीं है किंतु अभी भोजन का प्रकरण है ये दंड को अंदर करके क्या रहा है तो इसीलिए जो कहता था कि यशी प्रवेश में उसका तात्पर्य क्या है क्या कहना चाहता है यी प्रवेश में अन्वय तो हो गया तो अगर खाली दंड को लेकर के तो अंदर में रख देगा वक्ता का जो वक्तव्य था जो तात्पर्य था वो नहीं होता है क्योंकि कहने वाला का तात्पर्य था कि की व्यस्टिधारी प्रवेश अर्थात जो लोग दंड पकड़े हैं दंडी है उनको अंदर दे तो लक्षण जहाँ अन्वय नहीं हो पाएगा वहाँ तो किया जाएगा और अन्वय हो जाता है भी तो तात्पर्य नहीं आता है वहाँ भी किया जाए दोनों स्थिति में लक्षणा किया जाएगा अच्छा जहाँ तात्पर्य नहीं आ रहा है अन्वय हो सकता है नहीं हो सकता है हो सकता है किंतु जहाँ अन्वय ही नहीं हो रहा है वहाँ तात्पर्य आ जाएगा के? तो जहाँ अन्वय ही नहीं हो पा रहे दोनों पदार्थ के बीच में संबंध ही नहीं हो पा रहे है तो वहाँ अन्वय का अनुपति है ना तात्पर्य का अनुपति है अनुपति है और जहाँ अन्वय तो हो जाता है किन्तु तात्पर्य नहीं आता तो वहाँ कौन सा अनुपति है तात्पर्य अनुपति तो जहाँ तात्पर्य नहीं बन पा रहा है वहाँ तात्पर्य अनुपति है और जहाँ अन्वय नहीं हो पा रहा है वहाँ भी तात्पर्य की अनुपति है जहाँ अन्वय ही नहीं हो पा रहा है वहाँ तात्पर्य हो जाएगा तो तात्पर्य अनुपति दोनों स्थान पर रहा चाहे अन्वय हो चाहे नहीं हो तात्पर्य अनुपति दोनों स्थान पर हो जाएगा इसलिए कहेंगे कि लक्षणा वही करेंगे जहाँ तात्पर्य अनुपति होगा जहां अन्वय हो जाता है तात्पर्य नहीं आता है तो वहां भी लक्षण करेंगे और जहां अन्वय ही नहीं हो पाता है वहां तात्पर्य आ जाएगा नहीं आ जाएगा इसे तात्पर्य अनुपति लक्षणा का बीज है ताप है क्यूँ करते है कहते जो वक्ता पढ़ना चाहता है वो बुद्धि में आता नहीं इसलिए शब्द का यह लेना पड़ेगा इसको कहते हैं लक्षणा का बीज तच लक्षणा संबंध अन एवं लक्षणा का संबंध और अनुकोपति तात्पर्य का अनुकोपति हो रही है और लक्षणा का संबंध भी हो पा रहा है लक्षणा तबंध अनुकोपति व्याम लक्षणा का संबंध अर्थात जहाँ हम लग्ष, जिसको लक्ष्य बनाएंगे उसके साथ तो संबंध होना चाहिए नहीं केव कर तो कन्याकुमारी को गंगा शब्द का अर्थ देखें तो, तो कहते हैं कि रक्षणा का संबंध होना चाहिए और अनुपति क्या कहना चाहता है अगर वो नहीं घट रहा है तो भी रक्षण किया जाता है संबंध अनुपति रक्षणायाम प्रयोजक आप कह दे की जो कहना चाहता है वो ठीक नहीं करता शब्द का अगर बात अर्थ ले लेंगे सत्यागे शब्दांत तो नहीं आएगा मतलब बाकी अर्थ नहीं आएगा इसलिए हमको रक्षण करना पड़ेगा और यहाँ कहते तत् और दोनों पद है तत्पद तो का अर्थ हो जाएगा अल्प शक्तिमान और चैतन्य तो तो तत्पद तो तो तो का अर्थ हो जाएगा सर्वोज्ञान सर्वशक्तिमान परोक्ष ही चैतन्य है किंतु एक में एक में परोक्षीय और एक में द्वितीय जो तुम पद है वो मानता है ना तो तो मैं तो जीव हूँ बाकी इतने सारे जीवो है मानता है ईश्वर में सद्वितीय दूसरा ईश्वर है तो जीवों में अपरोक्ष तो है और स्वद्वितीयत्व तो है ईश्वर में परोक्षीयत्व तो है तभी जो अंश विरोध हो रहा है वो अंश को सब छोड़ जा रहा है इसके लिए कहते हैं पूर्णता पूर्णता रक्षण संप्रवर्त प्रत्यक्ति पूर्णता प्रत्यक परोक्षता दोनों के साथ होगा कैसे कैसे हो जाएगा प्रत्यकता परोक्षता और सद्वितीयत्व और पूर्णता स्वितीयत्व और पूर्णता एक में प्रत्यकत्व भी रहेगा और भी रहेगा रहेगा जो प्रत्येक अर्थात अप्रोक्षय होता है और जो परोक्ष होता है ये दोनों एक ही में रह जायेंगे oh. और जो सद्वितीय होगा सद्वित अर्थात में तो oh. oh. एक में हुए और पूर्णता ये दोनों एक में रहेंगे यत विरुद्ध लक्षण सब प्रवर्त है क्यूँकी एक में प्रत्येक परोक्षगा एक में सद्वितीय तो पूर्ण तो नहीं रहेगा यतः विरुद्ध विरुद्ध होता है इसलिए लक्षण होगा रहेगा ना तत्व में रहेगा तुम तत्व तत्व ये सब विरोध हुआ क्योंकि विरोध हो गया अगर हम बातच्छ लेंगे तो विरोध हो गया इसीलिए लक्षणा करना पड़ेगा बातचार लेने से जहाँ विरोध होगा वहाँ लक्षणा करना पड़ेगा ये लक्षणा का नियम है विरोध होगा अर्थात तात्पर्य का उपत्ति ज्ञान तात्पर्य का ज्ञान नहीं हो रहा है ऐसा बाकी कह देते हैं कि हमको बुद्धि नहीं आ रहा है अगर हम उसका तो रहते हैं तो उस जगह में ये रक्षण उच्चारण कर लीजिए कहते हैं सम प्रति सम अनुभव जैसे अच्छा गुरुवार दिन में जैसे है प्रत्यक्ष परोक्षता अच्छा चलना प्रत्यक्ष परोक्षता सद्धिविद्यतों पूर्णता एक अश्य यता हर विरुद्ध से एक अश्य यता हर विरुद्ध से यता हर विरुद्ध तो परोक्षता तो तो कि जो ये है वही है किन्तु विरोध होता है तो इसलिए विरोध अंश को हमको छोड़ना पड़ेगा जैसे कोई कहा जो घटक है वही पटक है ऐसा अगर कह दिया तो हमको क्या करना तो पड़ेगा तो कि हैं घट इसका आकार को छोड़ो इसका घटतत्व को छोड़ो ये जो पटो है उसका आकार को छोड़ो इसका पटतत्व को छोड़ो ये द्रव्य है वो द्रव्य है जितना विरोध है सबको बता दें कहें दोनों द्रव्यो न समान है मैं ऐसा कैसा करेंगे हम मानेंगे कि विरोध है उसका वाक्य गलत है कहीं वाक्य गलत कहने से पहले आपको देखना पड़ेगा कौन कहा अगर जो कहा है अगर वो तत्व को समझता है फिर हम नहीं कह पाएंगे वाक्य वाक्यों को समाना रहता है यथार्थ वो यथार्थ बोक्ता है तो हमको अर्थ सोचना तो पड़ेगा क्या अर्थ रहने से घटेगा कोई कुछ जानता नहीं कह घटा पटा समान है तो हम कहेंगे ये तो पता नहीं है जो कोई किसी को शास्त्र पता है और जानता है वो कहेगा की नहीं घटापटा समान जाती है तो हमको समझना पड़ेगा या तो तो समान है इसी प्रकार की यहाँ स्त्री वाक्य है प्रत्येकता परोक्षता तो पूर्णता लिखिता है एक में नहीं हो पाएगा कि वाक्य का है प्रमाण है इसलिए हमको अर्थो पूछना पड़ेगा जैसे वाक्य यथार्थ पर। संप्रति आगे की काम है संप्रति लक्षण संप्रति संप्रति का अर्थ अभिव लक्षण लक्षण इसमें समाज कैसे कहेंगे लक्षण्य लक्षण लक्षण हो जाएगा लक्षणाया लक्षण स्वम्य नहीं है नहीं तो जगत शिव बैठक इसलिए धीरे इसका व्यवहार करके थोड़ा शुद्ध हो लक्षणा लक्षण देते हैं अर्थात विश्व लक्षण मान विरोधेतु मान्तर विरोधे तुम बिना भूते प्रतिपी प्रतिपी प्रदीपे लक्षण्यर बिना भूते प्रतिपी लक्षणोच्चेते मुख्यार्थस्य परिप्रहे माननंतर विरोधेतु मुख्यार्थेना बिना भूते प्रतिदीप लक्षणातुचेते मुख्यार्थस्य परिप्रहे माननंतर विरोधेतु मुख्यार्थेना बिना भूते प्रतिदीप लक्षणातुचेते से तो सुनने पर जो बुद्धि में उपस्थित होता है तो तो, तो, तो। hmm. क्योंकि कोई शब्द से कोई अर्थ अच्छा आएगा तो आने के लिए शब्द अच्छा और अर्थ का बीच में संबंध होना चाहिए ये शब्द का संबंध एक दो तीन अर्थ अच्छा के साथ भी हो सकता है तो एक मुख्य अर्थ हो जाएगा बाकी मुख्य नहीं होगा वो सब रक्षण कहा जाएगा तो यहाँ मुख्य अर्थ अर्थात जो शक्ति संबंध से जो अर्थ बुद्धि में आएगा रक्षणा संबंध से दूसरे अर्थ बुद्धि तो तो में आ सकते हैं जैसे गंगा शब्द का शक्ति में संबंध से प्रवाह आ जाएगा रक्षणा संबंध से धीर आएगा कहीं कहीं शब्द होते हैं जिनका शक्ति अर्थ से भी अनेक आते ऐसे एक शब्द हो गया गहू शब्द का अर्थ चतुष्पाद प्राणी है गौ शब्द का अर्थ पृथ्वी है गौ शब्द का अर्थ वाणी है और गो शब्द का अर्थ भेद भी है इतने सारे अर्थ गौ शब्द का अर्थ इंटीरियर है जल जल सूर्य सूर्य वो ये को जाता है ज्ञान के के में से हैं सबसे है इनको चतुस्थ इतने ये सब तो है सत्या कहते हैं की शब्द उच्चारण हुआ मुख्यार्थो तो को हम ले लेंगे मानांतर विरोध है उपचार कर लेने से परिग्रह परिग्रह तक ग्रहण करने से मानांतर कर विरोधे है समाज समय से नित्मार। नित्मार। नित्मार। नहीं है मानांतर विरोध में स्पष्ट कहेंगे जैसे हमको सुनाई देगा हमको दोबारा नहीं पूछना पड़ेगा गलती हो जाने से कोई हानि है ये बात जानते ना जो जीवन में गलती नहीं करता उसकी उन्नति नहीं होती बात पता है जो जीवन में गलती नहीं करता है उसकी नहीं, हो। नहीं, है। नहीं हो। होती होती गलती करने वालों ही है जो जीवन में गलती नहीं करता वो देखेंगे बहुत ज्यादा जाएगा भी नहीं पहले तो दस बार सोचेगा और सोचते सोचते काम तो हो जाएगा और गलती हो जाने से बहुत भय होना इस प्रकार की नहीं तो गलती होने से भय होना है वो अलग बात है का विचार में कहने से गलती हो जाएगा हम लोग कहने से गलती हो जाएगा क्यों डरते हैं दूसरे लोग हसेंगे दूसरे लोग हंसने से हमारा क्या होगा अपमान होगा इस प्रकार की बुद्धि विद्यार्थी को नहीं होनी चाहिए विद्यार्थी तो प्रश्न होगा उत्तर देगा गलती हो गया हो गया हो गया सुधार कर, दें, आचार, का कर देंगे आचार्य का कार्य है सुधार करेंगे अगर आचार्य मना कर दें दे कभी बोलना है ठीक है नहीं बोलता नहीं तो बोलना है पटाखु कर देंगे देते क्या है ना अर्थात हमारा उन्नति होगा तो नहीं तो एक प्रकार के भयग्रस्त होते हैं और लोग कभी नहीं प्रश्न पूछ भी नहीं पाएंगे तो चुपचाप रहेंगे ऐसा मतलब विद्या का विषय ऐसा नहीं इसलिए जो कहेंगे पटाख पढ़ेंगे तो ये तो हम लोग का तो स्वभाव है महाराज जी पूछेंगे तो पता है तो महाराज जी तो हम तो तो तो तो तो लोग तो तो तो <laughs> कई बार बोलेंगे आप आपको उत्तर ना है हम लोग तो बहुत सारे चीज हमको पता होगी हम लोग फटाफट उतर देंगे तो दूसरा को लाभ नहीं होगा जब तक महाराज जी हम लोग को रोकते नहीं थे तब तक प्रश्न हुआ तो हम निश्चित उतर देंगे ठीक हो गलत बाद में लेकर जाएगा कई बार महाराज कहे अरे चुप फटाफट कुछ उतर देगा तो ठीक है गलती से महाराज जी सुधार इसलिए उत्तर देंगे ठीक है क्या प्रश्न था मानांतर विरोध इसमें समाज कैसा होगा अन्यू कहे अन्य विरोध अभी हमें मुख्या तो को गंगा शब्द का अर्थ प्रवाह प्रवाह को लेकर अभी के शब्द का है गंगाया तो अभी हम शब्द से ले लेंगे प्रवाह ये मुख्यात तो परिग्रह कर लेना विरोध हो रहा है को क्या विरोध हो रहा है कि घोषणा गाँव गाँव प्रवाह में नहीं हो पाएगा ये किस किससे विरोध हो रहा है प्रत्यक्ष से तो क्या कहेंगे ये तो तो अभी गंगा शब्द का प्रवाह नहीं ले पाएंगे क्यों नहीं ले पाएंगे प्रत्यक्ष विरोध हो रहा है विरोध में क्या समझते तो हैं जो पंचमी की शर्त तो में अपादन हेतु हेतु में मुख्य विभक्ति क्या होना है तो तिल्तिया। तिल्तिया। में मुख्य विभक्ति तृतीय हेतु में जब हम पंचमी ले लेते हैं पंचमी का मुख्य अर्थ है अपादन वो हेतु ले लेते हैं तो करके सूत्र है कारण मुख्य अर्थ तृतीया तो क्या कहेंगे मानांतरण मानांतरण विरोध दूसरा प्रमाण के द्वारा विरोध हो रहा है तो दूसरा प्रमाण के साथ विरोध हो रहा है तो यहाँ सहयोग तृतिया लेंगे दूसरे प्रमाण के साथ विरोध द्वारा प्रमाण तो मुख्यार्थ से परिग्रह मानांतरे नोधे सप्तमी दे गया सभी सप्तमी विरोध होने पर अभी क्या करेंगे मुख्यार्थ को ले पाएंगे विरोध हो गया इसलिए कहते हैं मुख्या अध्ययन अभिनाभूत अभिनाभूत तो छोड़ करके नहीं रह पाएगा और बिना भूत तो इसमें बिना भूत बिना अर्थात नहीं नहीं होने पर जो होगा और एक है बिना भूत अ को लेकर के आप भूत के साथ बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा बिना ये नहीं होने से ये नहीं, नहीं हो पाएगा नहीं होने से दो ये कौन सा व्यक्ति हो अपने व्यक्ति बेहतर ये नहीं होने से नहीं हो पाएगा और बिना के साथ अ को जोड़ लेंगे अबिना भूत अबिना शब्द होगा क्या हो होने से होने से, क्योंकि नहीं नहीं होने से अर्थात तो होने से होने से भूत तो, भूत तो शब्द का अर्थ क्या होगा होने से होगा ये कौन सा व्यापारी होगा तो अभिनाभूत शब्द के द्वारा व्यक्ति कहा जाता है ना अन्य व्यापी कहा जाता है दोनों व्यक्ति कहा जाता है अर्थात व्याप्ति हे मतलब साथ साथ रहेंगे व्याप्ति हे मतलब साथ साथ रहेंगे तो अभिनाभूत शब्द का अर्थ सात साथ रहेंगे अन्य व्याप्ति है व्यक्ति व्याप्ति आगीना भुटे, आगीना भुटे के साथ जो संबद्ध है रूप से नियमों जो तो, yeah. तो के साथ जो है जो है उसका साथ में रहेगा उसी में प्रती अर्थात ज्ञान गंगा शब्द का कौन हो गया प्रवाह का अभिनाभूत प्रवाह के साथ तो कन्याकुमारी तो ये सब को नहीं ले पाएंगे जो तो प्रवाह के साथ है तो कहते हैं कि तीर प्रवाह के साथ गंगा प्रवाह रहेगा तो तीर रहेगा इसी से रहेगा तो प्रतीति ज्ञान होना इसको लक्षणा करना ये हो गया लक्षणा का लक्षण मुख्या परिग्रह मानांतर विरोध हेतु मुख्या बिना भूतें प्रति के लक्षण लक्षणा का लक्षण हुआ तर्क संग्रह में लक्षणा तीन न्याय चार न्याय में है, एक लक्षण होता है सिंह मानव इस प्रकार का जो, जो बालक है वो सिंह है तो अभी हम ये बालक में सिंह का लक्षण कर देते हैं भी ये जो बाघक है वो वास्तविक सिंह पद का वाच्य है क्या नहीं है तो हम इसको अभी ग्रहण कर देते हैं कहने वाला भी कह देता है मानव का सिंह समझने वाला भी समझ गया तो कैसे समझ गया अभी सिंह का कोई संबंध ही नहीं है बालक के साथ अभी कहते हैं सादृश्य को लेकर क्यों भी सुना सिंह तो संबंध नहीं है कि सादृश्य प्रवाह और तीर ये दोनों का बीच में कोई सादृश्य है क्या वहाँ कोई सादृश्य नहीं है, संबंध है संबंध को तो लेकर अलग बात है सादृश्य को तो लेकर बात है। में से माना जाता है परिग्रह माना विरोधे नीना प्रति लक्षण उचित है तो मुख्यार्थ के साथ जो संबंध है उसी में ही रक्षण होना है लक्षणा तो मुख्य कितु कहीं सादृश्य को लेकर जो रक्षण करते हैं उसको कहते है गौणी लक्षण तो मुख्य मुख्य मुख्य नहीं भी होती है, है, एक होती बाकी फिर तीन बता उसमें कहते हैं एक हो गया जबत जबत त्यागे घी से प्रत्यय हो जाएगा कत होने से वह त्यागे कौन सा गण का है होने से बेटे सब हो जाएगा सबका शुरू हो जाएगा शुरू होने से जित हो जाएगा अभ्यास में हाथ हाँ, हाँ अभ्यास में आ जाएगा जब जरे हाजिया का अर्थ्य रातर अभी हा का आकार चला गया मिल गया जहत जहत अर्थात छोड़ता हुआ तो जैसे क्या घोष गंगा पद का अर्थ हो गया प्रवाह प्रवाह को छोड़ता हुआ उसका संबंध भी जो है उसको लेना जो सख्या उसको पूरा ही छोड़ दिया उसका संबोधिया दूसरा हो गया को छोड़ेगा नहीं उसके साथ बाकी जैसे कहा गया कि की स्वर्णी सत्यनो या लाल है, इधर लाल दौड़ता है मतलब बना रखने के लिए बात ऐसे में तो स्वर्ण अर्थात लाल अर्थात अश्व अश्व धावती अभी जो स्वर्ण कहने से जो लाल वर्ण है उसको छोड़ दिया गया और अधिक क्या ले आया जो बाच्य थे उसको रखा और अधिक ले आया इसको कहते हैं अजहत त्याग किया क्या, क्या क्या कुछ नहीं। नहीं। कुछ भी त्याग नहीं किया इसको कहते हैं और अजहत और तृतीय हो गया जहत अजहत कुछ छोड़ देना कुछ नहीं छोड़ेगा जैसे स्वयं देवदत्ता सहने से दस वर्ष पूर्वक आशीष थे अयम कहने से वर्तमान ऋषिकेश पीढ़ जहत तदेश तत्काल को जहत कर दिया त्याग कर दिया तो को अजहत कर दिया इसको कहेंगे जहत अजहत भाग त्याग ये भी देते एक भाग त्याग देना तो मुख्य लक्षण में ये तीन प्रकार की होते हैं तक संग्रह में ये तीन रहते हैं न्याय में तो गौ लक्षण भी क्या है जैसा जैसा पढ़ेंगे ये सब इसीलिए हम लोग ये शास्त्र पढ़ते हैं, न्याय पढ़ते हैं, व्यागरण पढ़ते हैं ताकि बुद्धि चलेगा बुद्धि में स्मरण रहेगा अच्छा कहीं जगत लक्षण आ गया हमारा बुद्धि फटाके से चलेगा अच्छा जगत लक्षण का ये अर्थ है कबाब छोड़ ये सब बुद्धि को चलने वाला ये सब शास्त्र अभी पढ़ना धीरे धीरे संस्कार बढ़ता है तो हम पढ़ताते हैं इतने सारे लक्षण हुआ अभी कहते हैं देखे के क्या गुणवृत्ति निवृत्ति अर्थ मुख्य अर्थ न इत्यादि विशेषण तो गौनी लक्षण नियम किया जाए इसलिए कहा गया उत्तरार्थ में मुख्यार्थन भूत है जो मुख्य अर्थ है उसको देना पड़ेगा उसके साथ जो संबंधी है उसको देना है नहीं की गौनी लक्षणा सात को लेकर के सिंह का सात दृश्य भारत में आ गया ऐसा विचार नहीं सात नहीं देना है गुणावृत्ति ही निवृत्ति गौनी लक्षण का दृष्टान्त हो गया कोई तेजस्वी बालक को अध्ययन कर रहा है कर रहा है दूसरा कह रहा है अग्नि तो पढ़ रहा है तो तेजस्वी गुण अर्थ है गौणी लक्षण गौणी लक्षण का निवृत्ति के लिए मुख्य अर्थ है न मुख्य अर्थ है इत्यादि मुख्यान व्याण अच्छा, अभी नुख्यार्थ तो में क्यों क्या गया, गया नहीं लेना चाहिए अभी अच्छा। कहते तो हैं कहने मुख्यार्थ से परिग्रह जो मुख्यार्थ है उसी को ही ले लेना चाहिए हम क्यों यहाँ मुख्यार्थ छोड़ कर के रक्षण में जा रहे है श्लोक में क्या कहा मानांतर विरोधा अगर मानांतर विरोध नहीं होगा हम मुख्यर्थ को छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे इसलिए मुख्यमंत्री वृत्ति व्यावर गुम प्रथम विशेषण मानांतर विरोध इसको क्यों देते हैं कहते हैं कि मुख्य वृत्ति को नहीं लेना है क्यूँ कहें विरोध हो जाता है मुख्य मुख्य से विरोध हुआ इसलिए मुख्या को सत्यात्म तो नहीं ले पाएंगे लेकिन अच्छा अभी जो गौनी लक्षण है जैसे कहते हैं सिंहो मानव को ये तो लौकिक दृष्टान्त तो हो जाए शास्त्रीय दृष्टान्त तो देते हैं दित्य युग तो माना तो को मानांतर विरोध होता है वहाँ वहाँ लक्षण वास्तव नहीं करते हैं, वही तो अर्थवा नहीं करते क्योंकि अर्थात वहाँ इस अर्थ को ज्ञापन करना वहाँ मतलब आदित्य में सूर्य के जैसा तेजस्वी को ज्ञापन करना वहाँ आवश्यकता नहीं तो रहते हैं एक गृहस्थ को अग्निहोत्र कर्म करना पड़ेगा या जीवन अग्निहोत्रम अग्निहोत्रिया जब तक जीवन रहेगा अग्निहोत्र कर्म करना चाहिए और कुंडी नाम, नाम रहते है उसमें जो यजमान और एक महीना तक ये अग्निहोत्र करेगा एक विशेष अग्निहोत्र वही अग्निहोत्र जो सारा जीवन करता रहेगा एक और अधिक करेगा तो कहते ये एक मास के लिए मात्र है इसको अग्निहोत्र कैसे कहेंगे जो मुख्य अग्निहोत्र है उसमें जो जो क्रिया होती है इसमें वही वही क्रिया होता खाली वो सारा जीवन होता है ये एक महीना होगा तो कुछ शादी से तो आगे से तो वहां से जो नाम हो इसको भी अग्निहोत्र कह दिया गया कहते हैं वो मुख्य अग्निहोत्र है यह गौमी अग्निहोत्र तहाये गौणोनी पेज में इसका नाम दिया गया मांस और विगो एक मांस मात्र बोला और उन्होंने क्यों कहा कि जब साग्री से उसमें योग दिया होती है इसमें वही किया होती है ये शास्त्रीय दृष्टांत में है कुंडापाय नाम पयने कुंडापाय नाम पयम तथा 17 17 अर्थात एकादिक दिन व्याप्ति कर्म एक दिन में पूरा हो जाते हैं जिस कर्म उस कर्म होते हैं आने एक दिन तक चलते हैं उसको कार्य विशेष कर्म का नाम है अग्निहोत्र प्रातर शब्द साय प्रातः आहुतिद निवर्त अदृश्या कर्म प्रकरण गुणवृत्या वर्तन अग्निहोत्र शब्द ये कुंडीनायनमें अग्निहोत्र शब्द व्यवहार कर सायम प्रातः आहुति द्वय निर्वर्त्य अपूर्व सात जो अग्निहोत्र कर्म होता है उसमें सायम दो और प्रातर दो ये आहुति दिया जाता है अग्नि ज्योतिष ज्योति अग्नि स्वाहा यदि साय ज्योति सूर्य ज्योतिष ज्योति सूर्य स्वाहा इस प्रकार की ये करेंगे तो, साय प्रातः दो दो आहुति देना है आहुति अपूर्व ये अग्निहोत्र करने से क्या होगा अपूर्व होगा अपूर्व अदृष्ट धर्म इसको कहते हैं उससे क्या होगा फल मिलेगा अभी ये जो अपूर्व परिता है जो नित्य अग्निहोत्र से उसका सादृश्य भी मास गुण के कर्मांतरे प्रकरण अन्य कर्म है कर्मांतरम और मासूम नापते बिगड़ो कैसे नहींंगे? कर्मांतरे ये हैं मासूम ना ना कर्मांतरे तो अलग हो जाता होता है। सो मासूम कितने पूछ रहा है? मासूम नापो तो सब तो लोग कौन देखने से क्या है ना? कभी लोगा भी हो जाएगा जा। <laughs> तो सामान्य तैयार रहेगा की कौप्री हुआ स्वास्थ्य में कोई होता है तो सामान्य से तय कैसा बिगड़ा कहेंगे कैसे गुण अर्थात एक महीना होगा वही कर्मांतर अन्य कर्म कर्मांतर जो नित्य अग्नि है, है प्रकरण जिस प्रकरण में अग्नि जीव वाला है नित्य अग्निहोत्र है उसे भिन्न प्रकरण में समान जाना में नहीं है गुण वृत् वर्त कौन अग्निहोत्र शब्द अग्निहोत्र शब्द कुलवाई नया गुणवृत् वर्तुणवि से मुख्य वृत्ति में तो जो नित्य अग्निहोत्र उसमें व्यवहार होगा कदम ये दिखा दिए गौ दूसरा दिखा दे की मुख्य रक्षण लक्षण करने का समय में कभी वाक्यों में एक पद में रक्षणा करते है गंगायाम घोष गंगा पद में रक्षण कर दिए न घोष पद में भी रक्षण कर दिए गंगा पद तो तो में रक्षण अगर कहीं होगा कि गंगा में भी रक्षण करिए गोश में भी रक्षण करिए अगर किसी का जड़ नहीं रहा पूरा वाक्य में जितने पद हुए सब रक्षित तो हो गए भाई ये संबंध आप ऐसा वाक्य कहे तो जिस वाक्य का एक, तो एक भी शब्द मुख्य अर्थ को नहीं कह है सब हवा में उड़ने वाले होंगे गए रक्षण अर्थात हवा में फूट है तो कभी कभी गुरुपुरक्ष ऐसा होता है की वाक्य में जितने पद सब रक्षण करो वही है कहते हैं ना जमीन को मतलब पकड़ करके खड़े होना चाहिए आगे उसे लटको अभी सभी लटके एक कैसे होगा पूरा पक्ष कहते हैं सिद्धांत कहते ऐसे होता है बाकी में जितने पद है सब में रचना होते कैसे पिता कह दे पुत्रों को विषम भूसो पुत्र जा रहा था शत्रु गृह में भोजन करने के लिए पिता कह दे विषम भूषो कितने पद है दो, दो पद है एक विषय एक भूसो पिता कभी को कह सकते हैं क्या विषम भूषो शब्द उच्चारण हुआ विषम भूषो तो मतलब तो तो तो कि हमको जानना पड़ेगा की शब्द का वाच्यर्थ या नहीं होगा तो, तो उनको अभिष्ट नहीं है उनका वक्तव्य नहीं है तो इसलिए क्या करेंगे विषय का अर्थ हो जाएगा अनिष्ट है, अनिष्ट संबंधी अर्थ अर्थ हो हो जाएगा जी। देञ्धे करूर। देञ्धे करूर। एक और तो तो जाएगा का का जी तो विष अनिष्ट संबंधी अनिष्ट संबंध जो करवाएगा विष अनिष्ट संबंध करवाता है तो यहाँ इस प्रकार की अनिष्ट संबंध अर्थ में कहा लेना कि के सत्युह भोजन ये अनिष्ट है इसके लिए क्यों तो कहते शत्रुगृह पता नहीं कुछ हानि भी करवा तो दे सकता है तो शत्रुग्रह भोजन विश्व शब्द का अर्थ का रक्षण हो गया शत्रुगृह में भोजन क्यों इस प्रकार ले गया कहते संबंध क्या हुआ उसमें कहते अनिष्ट संबंध हुआ अनिष्ट संबंध से यहाँ रक्षणा किया जाएगा और भूष शब्द का अर्थ खाओ कहते यहाँ नए संबंध ही रक्षणा पड़ेगा अर्थात तो मत खाओ शत्रह भोजन मत खाओ ये दोनों पद में रक्षण कर दिया जाता तो इसलिए आप जो कहते हैं तत्व दोनों पदों में कैसे रक्षण करेंगे वाक्य का कम से कम तो एक पद मुख्या को कहना चाहिए ऐसे कोई आवश्यक नहीं दोनों है दोनों पदों में भी रक्षण हो सकता है किसको सिद्धांत देता है विष भोजन वाक्य पद दक्षणायाम उक्त लक्षण अविरुद्धम सिद्ध थी विष भोजन वाक्य में दोनों पदों का रक्षण करना पड़ता है अगर मुख्यार्थ रहेंगे तो मानांतर विरोध होगा को नहीं कर पाएंगे विषय का मानांतर विरोध होने से अभी तत्म्बंध में करेंगे, तो अभी संबंध कैसे विषय के साथ संबंध कैसा होगा कहेंगे अनिष्ट संबंध को लेकर के सद हो जाना। और दूसरा हो गया भुंग नया अर्थ संबंधी हो जाएगा विशेष शब्द से ही प्रकृति प्रयोग मुख्य ही नियम विशेष शब्द का प्रयोग किया गया विशेष शब्द का मुख्य अर्थ क्या है कि निश्चित रूप से अनर्थ संबंध को कहेगा विशेष का अर्थ है अनर्थ संबंध है अनर्थ संबंध अनुभव अनर्थ का संबंध शह भोजन में भी है अनर्थ संबंध को क्या क्रिया पदार्थ सेवृत्ति नियत क्रियापद है क्या वो यहाँ निवृत्ति नियत निवृत्ति में ये को आपत्ति लक्षण का जो लक्षण है, तो है। मान मुख्या से मानांतर विरोध होगा मुख्यार्थ अभिनाभूत में अभिनाभूत प्रथम हो गया विषय तो विषय के साथ तो के को लेकर भोजन तो जो शत्रिग्रह भोजन होगा वो निश्चित रूप से कार्य होगा विषय के साथ संबंधित होगा और जो भूक्ष है वो नया अर्थ लेकर के नव महाभुंसों के साथ संबंधित हो तो आपत्ति कोई आपत्ति नहीं है अर्थात लक्षणा का तो जो लक्षण हुआ वो घट जाएगा इसके द्वारा क्या दिखाते हैं दोनों पदों में भी लक्षणा हो एक मतलब नहीं एक दोनों ठीक है को तो नहीं है आज तक आगे फिर होगा उनको बाहर जाना होगा तो फिर